Today on this special occasion of Independence Day we the students of Greenpoint Academy are going to present a play before you the name of the play is hamara desh the characters are jay sharma as dinanath aftab parvez as heera aisha ali as indu kunal koiri as rohan pushmita kumari as radha raj tribhwal as mohan vedika bansal आज आज शारदा, हवलदार, ईशा कानोकार हो आखिर मैं तुम्हारा पिता हूँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है वैसे भी आपका बोझ बहुत बढ़ गया है कर्ज आप ले और लोग हमसे मांगने आते हैं ऐसा नहीं चलेगा पर बेटा वह कर्ज तो मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए लिया था अपना पेट काट कर पढ़ाया, लिखाया, एक अच्छा वकील बनाया ताकि तुम सारा कर्ज उतार सको हाँ, आ सारा कर्ज तो यही चुकाएंगे ना आपने कर्ज किस कारण लिया वो किसे पता चुप से निकल जाइए यहाँ से मैं कह देती हूँ पर बेटा कोई बेटा आता नहीं हाथ जोड़ता हो जाही यहां से आज भरे आए है मुद्दे सजाएगी कल क्या पता इनके लिए आखे एक छुपा के रखा था तो मैं। ओ तुझसे नाराज नहीं हैरान मैं मैं अरे भाई कोई तो मेरी मदद करो मैं तुम्हें तो सहारा हो जाऊंगी कम से कम मेरा घर तो मत छीनो कोई तुझे तो मना करो वे लोग हमारे सामान घर से बाहर फेंक रहे हैं। कोई तुम्हें तो मना करो अरे बहन वह तुम्हें तुम्हारे घर से क्यों निकाल रहे हैं? क्या बताऊं भैया किसी ने हम अधिक किराया देने का वादा कर दिया है मकान मालिक इसलिए उन्हें रखना चाहते हैं? हमें नहीं ये तो सरासल नुम तो कानून का दरवाजा खटकराना चाहिए ये लोग हवलदार साहब तो यही है चलो चल कर उन्हीं से पूछते हैं हमसे क्या बोलना पूछना है घर के मालिक वे लोग हैं, उन लोगों की मर्जी तुम्हें रखे या निकाले हवलदार साहब ऐसा मत कहिए, ये बेचारी कहाँ जाएगी ठीक है अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरे पॉकेट के पास ख्याल रखो मैं गरीब बुढ़िया कहाँ ऐसी पैसे लाऊंगी कुछ तो रो क्या पैसे नहीं है तब तो तुम्हें घूंगा बैरव और सुनो अंधा भी क्योंकि कानून अंधा भी होता है कोई तो मेरी मदद करो एक छोटा सा था मेरा आशिया एक छोटा सा था मेरा आशिया आज दिन कैसे अलग दिन का हुआ कल चमन था आज एक सहरा हुआ देखते ही देखते ये क्या हुआ कल चमन था जहां करने वाली कल से हमारे मोहल्ले में बिजली नहीं है और ये महारानी बड़ी लाइन वाली बनी है चल हवा आने दे। तू मेरी बात मानती है या या? या क्या करने तू जानती नहीं मेरी पहुंच बहुत नहीं है और चले झगड़ा रुकाने अरे क्या हुआ अरे क्या हुआ अरे वही किसी का सर फटा होगा उधर ये तो इनका रोज का मसला है मीठे सोच के तुम बोलो भर जाता है गहरा गाँव जो बनता है गोली से पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों अरे दीना चाचा बड़े परेशान लग रहे हो कहाँ जा रहे हो कहीं नहीं बेटा बस ऐसे ही क्यों छुपा रहे हो चाचा आगे हीरा ने निकाल ही दिया ना आप ही के घर से हाँ बेटा अब मैं क्या करूं चाचा बुराई कितनी भी अधिक क्यों ना हो और अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही रहेगी बुराई तो उस अंधेरे की तरह है और अच्छाई उस चिंगारी की तरह है चाचा जो सौ साल के अंधेरे को भी एक पल में दूर कर देती है कहा तो जानते ही है की मैंने अपने पिता को नहीं देखा अब से आप ही मेरे पिता है चाचा पिता तो उस घर के छत के समान होता है जो घर में रहने वालों की रक्षा करता है पिता का दर्जा तो भगवान समान है चाचा ये तो सच है के भगवान है मगर फिर भी अनजाने है ये तो सच है के भगवान है मगर फिर भी अनजाने है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है बेटा आज मैंने एक औरत को अपने घर से बेघर होते देखा किसी को पानी के लिए झगड़ते देखा अब हमारे देश का क्या होगा बेटा चाचा इन मन मुटावों का कारण अपर्याप्त संसाधन और हद से ज्यादा जरूरतों का होना है पर हमारे दिल में अभी भी उम्मीद है कि एक न एक दिन चारों तरफ शांति ही शांति प्यार ही प्यार होगा हमारा भारत महान था महान है और महान ही रहेगा के जो बादल हैं वो पल भर में छट जाएंगे तू बढ़ता चल तेरी राहों में जो पर्वत हो हट जाएंगे आएगा फिर वक्त सुनहरा कन पे बढ़ता चल।